नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट फोर संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के शो को सजाने के लिए हमारे साथ बी.के. शामली जी हैं और आज हम लोग बात करेंगे राग मालकोस पर जी हां राग मालकोस क्या है इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे साथ ही साथ छोटा खयाल और बड़ा खयाल ये भी हम सुनेंगे थोड़ी देर में तो आप सभी की तरफ से बी के जी का बहुत बहुत स्वागत है आज के शो में हाँ नमस्कार जी टे श्रोताओं हैं उसके सबको नमस्कार करती हूँ हाँ। तो आज हम मालकुश के बारे में बातें करेंगे ये जो राग है ये राग इतना खूबसूरत जैसे कि जब भी स्टेज परफॉर्मेंस होता है बड़े बड़े गायक जो है सब बड़े गले मलिका साहब आमिर खा साहब पंडित दसराज कोई भी ये जब भी बैठते हैं मालकोस राग तो थोड़ा बहुत कटते ही है इसमें बिस्तर जो होता है बहुत सुंदर है इसका जो बिस्तर जो होता है जब देर रात में बैठते हैं बीच का मध्यरात्रि का गान है तो गीत है तो ये जो जब भी ये ख्याल करेंगे तो मालकोस ही करेंगे मालकोस राग में क्योंकि इसमें खूबसूरती है पहले तो एक खूबसूरत है इस पर पा है पावर ऐसे ठाठ है भी तो पा वर्जित है तो पा नहीं है तो इसमें मां जो है मां को उसको बेस करना है सा मां सा जैसे हम आम जो करते हैं ख्याल कोई भी करते हैं तो हम क्या करते हैं कि ये जो तानपुरा में सुर लगाते हैं या हारमोनियम में सुर लगाते हैं वो सा पा सा आपको पहले भी एक बार बताया कि जब दो तरफ की होता है एक माँ और पा वाइटेल सौर है अगर पा नहीं तो माँ है माँ नहीं तो पा है राग में माँ और पावर बरजीत कोई राग नहीं है माँ नहीं माँ नहीं है तो पा तो जरूर है अगर पा नहीं है तो माँ जरूर है क्योंकि सा माँ सा करना है या सा पा सा ये शोर पकड़ के आपको लगाना है अभी जो तनपुरा में बज रहा है ये सा माँ सा बज रहे हैं <laughs> ये ख्याल करना चाहिए जो जो लिस्नर है जो शिक्षर्थी है जी, जी, गुरु के पास ये तो शिक्षण लेना ही चाहिए गुरु भी गुरुजी भी आपको सब बता देंगे कि कैसे करना है तो इसमें जो आपको पकड़ना है तानपुरा में सा मा सा और पा वर्जित है और जाने के समय रे और पा ये जो स्वर जो है ये यूज नहीं होगा और ऐसे भरे भी ठाटके है सा रे गा पा दानी इसमें सारे ही सोर हैं। ये सारे भैरवी ठाठ है भैरवी अगर है भर्रवी में सात सौर लगता है सम्पूर्ण जाति का है राग है तो संपूर्ण जाति का ठाट जो है सारे गामा पाधानी इसमें गाधानी कोमल है मालकोष में ऐसे भरेवी ठाट में भी कुमल है मालकोष में भी कुमल है गाधानी कोमल इसमें आरोह आरोह में कुछ डिफरेंस है राग भैरवी में औरब जाति का है औब जाति का है, है। वर्ग जो है औब जाति की पास स्वर लगता है किसमे मालकोस में मालकोस सागा में सा गाँ पा सागा सा पास स्वर है आने के टाइम भी भी पासवर्ड स्वर होता अच्छा, है तो वर्जित कौन से स्वर हैं रे और पा रे और पा नहीं लगता नहीं लगता है। है। अच्छा अच्छा इसलिए माँ वाइटल स्वर हो गया ना वादी सर जो है ये माँ है और साम जो है ये सा है है तो थीक। ऐसे ही रात्रि पर में होता है और गांधानी कोमल बाकी जितने सर है तो, तो सुध सर हो गई और रेपा वरिजीत सर और प्रकृति इसको जो होता है बहुत गंभीरता है बहुत सुंदर राग है क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा गुरु के पास शिक्षा लेने इसलिए चाहिए कि कोई भी गाने का जो चलन जो है वो गुरु के पास सीखना जरूरी है क्योंकि थोड़ा कण लगता है ऐसे थोड़ा अगर कन उसको स्पर्श लगता है पिछले स्वर का जो थोड़ा स्पर्श लगता है पहले जो स्वर का थोड़ा स्पर्श लगता है इसलिए कण सर हो जाता है थोड़ा हट के करना है ये जो इसके खूबियां हैं इसकी खूबसूरती इसमें ही है तो आपको दिखाती हो कैसे होता है धनी सा निगानी सी धनी सा धनी सा gamadha राग की जो चलन है चलन ऐसे होता है थोड़ा कन हट के थोड़ा धा के ऊपर नी थोड़ा स्पर्श होना चाहिए नी के साथ थोड़ा धा स्पर्श या साग की स्पर्श होना चाहिए ऐसे होता है तो बहुत अच्छा तो गुरु के ये जो राग है गुरु के पास तो जरूर जाके शिक्षा लेना चाहिए ठीक है तब या आप आपको दिखाती हूँ इसका जो बड़ा ख्याल है थोड़ा इसको करके दिखाती हूँ हाँ ah, ah. हाँ uh -huh. ए wa wow. ga la ga na निगा स ग धनी निषार निग निध मधनी निशा निग निशा निध मधनी निशा निगा निशा धनी सा गंगा मै धा गिशानी धनी सी गी सा सा पा गला गनीस निशा निज निजा धनी धनी ध Madani sa sa, dani ni sa, dani sa sa, ni ni sa ni ni sa ni sa ga sa ni sa dani sa, dani sa ga ga ga ga wa ga wa ga wa ga wa ga wa da wa ga wa da wa ga wa dani ni, dani da sa sa sa sa ni sa ni sa dani dani, ga wa dani sa sa, ga wa dani sa sa, ni sa ga sa, ni sa ga wa ga sa ni sa dani sa. Da ni za ni da ma da ni ni ni ni da ni za za za ni ni za ni za ga da ni za ni da ma da ni za za ni da ma da ni za ni da ma ga ma da ma ga ma ga za za ni za ni za ga za ni za da ni za da ni za ga ma da ni za ni za ni za da ni da sa ni da ma da ni za ni da ma ga ma da ma ga ma ga za ga ma da ma ga ma ga za ga ma da ma ga ma ga za. पागला बी के श्यामली जी बहुत ही अच्छा लग रहा था आपने अभी विलंबित बड़ा ख्याल सुनाया हमारे श्रोताओं को और मुझे लगता है कि हमारे जो संगीत प्रेमी हैं जो संगीत सीखने वाले दोस्त हमारे हैं वो राग मालकोस का अभ्यास सीख रहे हैं अभी और मैं चाहूँगा कि आप बहुत ही बारीकी से इन चीज़ों को सुनना चाहिए आपको जितना आप अच्छी तरह से सुनेंगे उतना ही ज़्यादा आप सीख पाएंगे इसलिए संगीत का सबसे पहला पार्ट यही है कि सुनो जितना सुनेंगे उतना ही सीखेंगे तो पहला सुनना है तो इसको जितनी अच्छी तरह से आप सुन पाएंगे उतना ही अच्छी तरह से आप गा पाएंगे ये निश्चित है इसका स्लोगन यही कि पहले सुनो फिर गाओ राग मालकोस के बारे में हमने देखा कि उड़व जाति का है इसमें दो स्वर वर्जित है रे और पा और पांच स्वर इसमें लगते हैं आने जाने में दोनों ही स्वर सेम लगेंगे आपको और जितना अच्छी तरह से आप इन चीजों को ध्यान रखेंगे उतना ही अच्छी तरह से आप प्रैक्टिस कर पाएंगे तो चलिए यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत उसके बाद फिर से हम बीके श्यामली जी से बात करेंगे राग माल पर आप सुन रहे हैं रेडियो माधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कुराते रहो गम साग समग समध मरिध नि मधम स निधा सर निधन मम नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में और आज हम लोग बात कर रहे हैं राग माल पर तो चलिए बड़ा ख्याल आपने सुना अभी आगे हम लोग सुनाएंगे आपको छोटा ख्याल किस तरह से आपको इसको प्रैक्टिस करना है आइए बी के शामली जी से सुनेंगे अभी छोटा ख्याल आपको पहले जो विलंबित राग सुना है माल ऊपर जी तो इसको थोड़ा और भी बिस्तर करना है थोड़ा सा टाइम में तो नहीं होता है ना इतना कम, सर, कम समय में नहीं, नहीं, नहीं दिखा नहीं। पाएंगे तब भी मैंने अंतरा अस्थायी अंतरा दो ही किया है थोड़ा कैसे करना है इसको चलन कैसे है वो, वो तो गुरु के पास शिक्षा लेना है अभी थोड़ा एक उसके साथ छोटा ख्याल करती हूँ शीतल के ऊपर है देखो मैने ही मैन में मुझसे का देखो मन ही मन में मुझसे काए जात देखो मन ही मन में मुझसे काये जात ओ तो नए तीर लगा जाते hmm! देखो मन ही मन में मुझसे जाते देखो मन ही मन में मुझसे काए जाते ओ तो नै न तीन लगाए जाते देखो मन ही मन में मुझसे का जाते देखो मन ही मन में नजीर पिया तोरी बिनती करते हूँ नजीर पिया तोरी बिनती करते हो नाह कमाने को जरा जा त देखो मन ही मन में मुझसे काई जात देखो मन ही मन में मुझसे काये जात ओ तो नैन तीर लगाई जात देखो मन ही मन में मुझसे काई जात देखो मन ही मन नज़रे पिया तोरी बिनती करते हूँ नज़रे पिया तोरी बिनती करते हूँ ना मन को जरा जा देखो मन ही मन में मुस मना ही मन में से का देखो मन ही मन में मुसे काए जात देखो मन ही मन में मुसे मन ही मन में मूस काए जा देखो मन ही मन में मुसे काय जात देखो मन ही मन में मुसे मधनी सानी सा धनी सा धनी सा ग म म गा दादा मदनी दा दा दा दा, दा दा दा दा घमगम घासा देखो मन ही मन में मुझसे काए जात देखो मन ही मन में मुझसे काए जात ओ तो नैन तिर लगाए जात देखो मन ही मन में नजर पिया तोरी बिनती करत हो नती करते हूँ ना हक मरे को जानाई जाते देखो मैं मन में मुझसे काय जात देखो मन ही मन में मुझसे काय जात ओ तो न न न तीर लगाए जात देखो मन ही मन में मुझसे मन ही मन में मुझसे मन ही मन में मुझसे काए बहुत बहुत धन्यवाद बीके शामी जी बहुत ही अच्छी तरह से आपने छोटा ख्याल सुनाया और हमारे श्रोतागण जो सुन रहे हैं संगीत के प्रेमी हैं उन सभी को ये एक प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ही अच्छा रहा है और मैं चाहूँगा कि वो प्रैक्टिस करते रहें और राग मालकोस को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करने के लिए आपको छोटा ख्याल बड़ा ख्याल दोनों आपके सामने रखे हैं तो आप जिस भी ख्याल को शुरुआत करना चाहते हैं शुरू कीजिए प्रैक्टिस कीजिए अगले एपिसोड में इसी राग मालकोस पर आधारित हम लोग और एक एपिसोड करेंगे जिसमें और भी बहुत सारे ठाठ और जो भी चीज़ें गीत किस तरह से इसके ऊपर बने हुए हैं उसके पर चर्चा करेंगे और कुछ गीत भी राग मालकोस के आपको सुनाएंगे तो आप सभी अपने संगीत में आगे बढ़े इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे और बी के श्यामली जी को दीजिए इजाज़त आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधुपन 90.4 पॉइंट सुनते रहो मस्कराते रहो